भगवत पुनः पुनः ईश्वरो ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम शातिश अपवर्ग मोक्ष का लक्षण क्या कहे आतंकी आत्यंत दुख कितने कहा गया इक्कीस तीन तो छे, छे का गोष्ठी है अठारह हो गए बाकी तीन कौन है शरीर सुख दुख ये तीन हो गए अच्छा ये सब दुखों की निवृति हो जानी चाहिए इसमें इंद्रियों को गोष्ठी में दो आ गए एक श्रोत्रिय और एक मनो ये दोनों नित्य है श्रोत इंद्रियो का नाश कैसे होगा अब अवच्छेद का नाश से और मन का नाश कैसे हो सकता है आत्मा मनो संयोग का नाश होगा आत्मा मनो संयोग आत्मा बिगु है मनो मूर्त है इसका संयोग तो मुक्ति अवस्था में भीतर रहेगा तो फिर नाश कैसे होगा पूरी तत्व देश में संयोग पूरी तत्व बहिर्देश जब और शरीर नहीं रहेगा तो जो आत्मा संयोग रहेगा वो तो पूरी देश ही, ही रहेगा। पूरी तत्व देश होने से ज्ञान उत्पन्न होगा तो जब शरीर छूट जाएगा अब तो पूरी तब तो तो बहिर्देश ही संयोग रहेगा तो फिर मुक्त कैसे हो जाएगा देहस्थ होना चाहिए पूरी तत् तो बहिर्देश भी होना चाहिए और देहस्थ होना चाहिए तब देह ही नहीं रहेगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा ये हुआ था विचार आगे ये सब प्रमेय का प्रमेय में बुद्धि आ गया ना प्रमेय में मनो बुद्धि दोनों आ गया एक विचार हो गया ना ऊपर में प्रमेय जो कहा अभी जो प्रमेय का तो विचार चल रहा है प्रमेय में अंतिम है अपवर्ग इसी का ही विचार चल रहा है तो प्रमेय में ऊपर में है ना बुद्धेर गुणे मनसो द्रव्य ये सब दे दिया सभी पदार्थ का कथन हुआ अपवर्गा प्रमेय <Tar> बहुवचन है अपवर्ग अच्छा ना अपर्गस अच्छा तो गलत है अपवर्गा वो अच्छा। आगे दिनोपरी में दुख निवृत अभी दुख निवृति दुख क्या निर्णय हो गया दुखों का निवृत्ति ये मुक्ति कर देंगे किंतु तो उसमें एक विशेषण दिया है अत्यंतिका अभी कहते हैं दुख निवृत आत्यंत स्वानधिकरण दुखा समानकालीन तर्क संग्रह में पदकृति में क्या दिए है सो सामानकरण सो समानाधिकरण अधिकरण यहाँ दे दिया सो सामानकरण दुख असमान कालीन वहां दिया है सो स्वानधिकरण दुख राग भाव असमान अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं कहते हैं अभी तो किसी को दुख नहीं है कहेंगे विचार करते हैं कठिन पड़ता है तो दुख तो नहीं तो कहेंगे दुख तो नहीं है तो अभी दुख ध्वंस है दुख नहीं अर्थात है दुख ध्वंस है दुख ध्वंस समानाधिकरण पदकृत्य में कहा गया कि दुख प्रागभाव अगर दुख ध्वंस है और दुख का प्राग भाव भी है तो फिर आगे दुख होगा नहीं होगा हो जाएगा उस प्रकार स्थिति को मुक्त नहीं कहा जाएगा वो आतंतिक नहीं हुआ तो दुख ध्वंस और दुख प्राग भाव असमानकालीन होना चाहिए अगर समान समानकालीन हो जाएगा तो मुक्त नहीं होगा यहाँ दुख प्राग भाव नहीं दिया ये कहते हैं कि स्व समानाधिकरण दुख असमानकिन स्वसमानाधिकरण अश्व पद से दुख ध्वंस दुख ध्वंस का समानाधिकरण दुख अर्थात तो जहां दुख ध्वंस है वहां दुख ये एक साथ समानकालीन नहीं होना चाहिए दुख करने से केवल दुख को नहीं लेना है जैसे अभी दुख ध्वंस है और अभी कोई दुख भी नहीं है तब कहेंगे तो ये दुख ध्वंस और दुख ये स्वसमानाधिकरण हो गए दुख ध्वंस और दुख असमानकालीन हो गए अभी दुख ध्वंस हुआ है किसी को दुख का अनुभव नहीं हो रहा है तो अभी दुख ध्वंस है और दुख नहीं है तो अभी और है क्या है और दुख नहीं है तो दुख ध्वंस और दुख समानकालीन हुए नहीं है तो यहाँ पंक्ति दे दिया स्व समानाधिकरण स्व पद से दुख ध्वंस दुख ध्वंसमानाधिकरण दुख असमानकालीन तुम अर्थात समानकालीन दुख नहीं होना चाहिए अभी हम लोग सबको दुख ध्वंस है और समानकालीन दुख नहीं है तो सभी लोग फिर मुक्त माने जायेंगे कहेंगे दुख शब्द से मुख्य दुख नहीं लेना है अभी दुख कितने हैं? एक ही है? से मुख्य दुख तो नहीं है किंतु मन है शरीर है इंद्रिया है तो फिर ये सब दुख ध्वस और दुख समानकालीन हुए ना असमानकालीन हो समानकालीन हो गए तो जब ये सब भी नहीं रहेगा इसलिए पदकृत्य में उसको संशोधन करके दे दिया कि दुख प्रागभाव नहीं रहना है स्वमानधिकरण दुख असमानकालीन तुम शरीर आदि एक विंशति यहां दुख से शरीर आदि एक विंशति दुख लेना पड़ेगा पदकृत्य के अनुसार मुख्य दुख लेना पड़ेगा दुख का प्राग भाव स्वसमानधिकरण दुख असमानकालीन तुम ये हो गया अत्यंतिक अर्थात तो दुख ध्वंस हो और उसके साथ दुख न हो ऐसा जो स्थिति होगी उसी को अत्यंतिक दुख ध्वंस कहा देगा अभी शंका करता है दुख ध्वंस हो जैसे अभी सुबह जो दुख था भाई पांच बजे आरती में रोज आना पड़ेगा ना जो दुख था अब वो नहीं है किंतु अन्य दुख भी नहीं है दुख धन से है ना, अनागत दुख नहीं है दुख धन से नहीं अनागत दुख बाकी है वो नहीं है अभी इसलिए पदकृति में दुख प्रागभाव का है ना तो अतीत का दुख धन से हो गया किंतु आगे का जो है वो दुख अभी नहीं है वो आगे आएगा दुख असमान अभी शंका करने वाला कहता है इस प्रकार की दुख का अगर मुक्ति कहेंगे तो दुख से मुक्ति हो गई तो कथम तत्व ज्ञान साध्यता तस्त तस् तत्व ज्ञान साध्यता तस्वीर से तो ये मोक्ष तत्व साध्य कैसे हुआ ये तो दुखध्वंस मुक्ति दुखध ही मुक्ति हो गया तो ये तत्व ज्ञान साध्य कैसे हुआ सिद्धांत कहता है कि इतम कैसे हाँ एक दुख ध्वंस्य मुक्तित्व अगर षष्टी हटा देंगे तो मुक्ति दुख ध्वंस ही मुक्ति हुआ तो दुख का ध्वंस हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी फिर तत्व ज्ञान से कैसे हुआ तो अर्थात दुख ध्वंस तत्व ज्ञान से कैसे हो रहा है क्योंकि शास्त्र में आता है मुक्ति तत्व ज्ञान से होना चाहिए अभी तत्व ज्ञान मुक्ति आपका दुख ध्वंस हो गया तो दुख ध्वंस तत्व ज्ञान से होना चाहिए मुक्ति तत्व ज्ञान से होना चाहिए अर्थात दुखध्वंस तत्व ज्ञान से होना चाहिए ये दुख ध्वंस तत्व ज्ञान से कैसे होगा पूर्व पक्ष का ही शंका है क्या थी साध्य मुक्ति तत्व ज्ञान साध्य मुक्ति मुक्ति अर्थात यहाँ दुख ध्वंस ये दुख ध्वंस तत्व तत्वज्ञान से कैसे होगा सिद्धांत कहता है तत्व ज्ञान ज्ञान वासना हो जाएगा वासना नास। वासना वासना नासे वाशना का जब नाश हो जाएगा वासना शब्द से ये लोग भावना कहते हैं जो अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना वही भावना जिसको संस्कार बोल करके अन्य शास्त्र में कह देते हैं ये वासना हो गया मिथ्या ज्ञान ज्ञान तो अज्ञान नहीं मानते हैं ना इसलिए ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान है न मिथ्या ज्ञान वासना मिथ्या ज्ञान का जो वासना है ब्रह्म तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अर्थात तो पदार्थ का स्वरूप ज्ञान नहीं है तो आत्मा आत्मा है अभी उसको सब ये विशिष्ट रूप मानना मन का ये धर्म है इंद्रियों का सब ये धर्म है जिसमें सब ये तादात्मिक बुद्धि हो जाता है ये सब नाश हो जाएगा वासना नाश दोष दोष हो गया वासना विशिष्ट राग वासना विशिष्ट राग इसको दोष कह दिया गया वासना दि... दृढ़ भावनाया त्यक्त्वा पूर्वापर विचारणम यदा दानम पदार्थस्य वासना प्रकृतिता इसी प्रकार की मुक्ति के उपनिषद का मंत्र है ये दृढ़ भावनाया त्यक्त्वा पूर्वापर विचारणम पूर्वापर विचार ऐसे क्या होगा आगे वो सब विचार नहीं करके यदा दानम पदार्थान वासना प्रकृतिता इसको कहा जाता विचार रहित तो क्यों हो जाता कहते हैं मिथ्या ज्ञान इसके वासना का गया। मिथ्या ज्ञान वासना और वासना नाश दोष्य दोष क्या वासना विशिष्ट राग वासना विशिष्ट राग जब वासना नाश हो जाएगा तब तो और दोष रहेगा दोष नहीं रहेगा क्यों कहते दोष तो हो गया वासना विशिष्ट राग तो जब वासना नाश हो गया विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव तो विशेषण अभावे विशिष्टा भावत, विशेषणा भावे विशेषण हो गया वासना तो वासना का अभाव हो गया मिथ्या ज्ञान से वासना का नाश हो जाने से तत्व ज्ञान से वासना का नाश हो जाने से विशेषणा नाश हो गया तो वासना विशिष्ट राग का अभाव हो गया यही जो वासना विशिष्ट राग ये दोष है अरे तादृश रागादि रूप हेतु अभावे च प्रभते धर्मा धर्म रूपाया अभाव अर्थात तो अनुत्पत्ति तादृश रागादि रूप हेतु अभावे जो वासना विशिष्ट राग ये हेतु होता है प्रवृत्ति में प्रवृत्ति प्रयत्न अगर वासना विशिष्ट राग है तभी प्रवृत्ति होगी तादृश रागादि रूप हेतु का अभाव हो जाने से यही हेतु है हे प्रवृति का प्रयत्न का अगर प्रयत्न नहीं होगा तो फिर आगे धर्मा धर्म नहीं होंगे अर्थात तो प्रयत्न नहीं होगा तो विहित निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा तो विहित कर्म जन्य धर्म और निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म अगर उसको प्रवृति प्रयत्न ही नहीं होगा तो फिर आगे क्रिया नहीं होगी विहित निषिध क्रिया नहीं होगी आगे धर्माधर्म भी नहीं होंगे प्रवृतिर प्रवृत्तिर अर्थात धर्मधर्म रूपाया प्रवृत्ति है धर्मधर्म रूपाया अर्थात जन्य जो धर्माधर्म होंगे प्रवृति जन्य क्रिया क्रिया क्रियाजन्य धर्माधर्म उनका अभाव अनुद्पत्ति। अभाव का अर्थ अनुत्पत्ति अभाव अनुत्पत्ति अर्थात अभाव बराबर ही अनुत्पत्ति उनका उत्पत्ति नहीं होगी धर्माधर्म नहीं होगा आगे तद अनुत्पाद तद से धर्मा धर्म धर्म धर्म के उत्पाद नहीं होगा तो देह देह प्रारब्ध कर्माधीन देह अन्य देह संबंध रूप जनिया भाव प्रारब्ध कर्माधीन जो देह है जो अभी चल रहा है वो देह से अन्य देह के साथ संबंध रूप यही जन्म है ये शरीर और प्राण आद्य संयोग आद्य शरीर और प्राण संयोग इसको जन्म कहा जाएगा आद्य और शरीर होगा नहीं अभी वर्तमान शरीर प्रारब्ध कर्म के अधीन है तो जन्मा भाव जन्मा भाव होने से अभी जो अभी संचित कर्म बचा हुआ है कहते हैं भोग तत्व ज्ञानाभ्याम प्रारब्ध तद भिन्न कर्म निवृत्ति भोग और तत्व ज्ञान वो दोनों से प्रारब्ध और तद कर्म की निवृत्ति यथा संख्या है भोग से प्रारब्ध कर्म की निवृति तत्व ज्ञान से तद भिन्न कर्म की निवृत्ति हो जाएगी आगे और जन्म ये धर्मा धर्म नहीं किया तो आगे जन्म नहीं होगा जन्मा भाव दुख अनुत्पाद आगे और दुख नहीं होगा आगे जन्म नहीं होगा तो फिर आगे दुख भी नहीं होगा और ये जो शरीर है कहते हैं प्रारब्ध का अधिन ये भोग से पूरा हो जाएगा तथा चरण दुख असमन का स्वरूप विशेषण से तत्व प्रयोजकवाद मुक्ते दुख असमन कालीन ये हो गया अपर्ग का विशेषण अपवर्ग का क्या अर्थ कहा था दुख निवृत्ति उसमें विशेषण कौन है अत्यंत उसी का अर्थ हो गया स्व सामान अधिकरण दुख असमान तभी तो अभी स्वान दुख असमान कालीन अगर दुख ही और नहीं रहेगा तो आगे जन्म नहीं होगा और संचित कर्म प्रारब्ध कर्म सब तत्व ज्ञान और भोग से नाश हो गए तो हो गए तो आगे दुख ही नहीं रहेगा दुख नहीं रहेगा तो स्वसमानधिकरण दुख असमानकालीनत्व प्राप्त हो जाएगा क्योंकि और दुख नहीं रहेगा सो पद से दुख ध्वंस दुख ध्वंस का समान अधिकरण दुख अभाव हो गया असमानकालीनत्व आज और दुख कभी नहीं रहेगा दुख ध्वंस तो अनंत कालो पर्यंत रहेगा और कभी भी उसके साथ दुख समानकालीन नहीं होगा तो दुख कभी समानकालीन नहीं होगा कहते दुख का अनुत्पाद हो गया दुख का अनुत्पाद कैसे हो गया कह दें कि तत्व ज्ञान से हो गया तो होने से सो समानाधिकरण दुख असमान कालीन ये जो आतंतिक शब्द का अर्थ हो गया ये हो गया विशेषण ये विशेषण अंश में तत्व ज्ञान प्रयोजक हुआ क्यों तत्व ज्ञान से दुख का नाश हुआ तो तत्व ज्ञान प्रयोजक हुआ होने से मुक्ते तत्व ज्ञान साध्यत्व तो मुक्ति मुक्तिया आत्यंतिक दुख उसमें जो विशेषण है आत्यंतिक आत्यंतिक का घटक है दुख तो ये ही दुख ही तत्व से नाश हुआ तो होने से तत्व मोक्ष मतलब मोक्ष तत्व साध्य हो गया <coughs> मुक्तेश तत्व ज्ञान साध्य तम अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान साध्य ये सिद्ध हुआ किसको ये तो सब अदृश्य है प्रारब्ध कर्म हम कह देते हैं वास्तविक जो अदृष्ट से हमको अभी ये प्रारब्ध सुख दुख आ रहे हैं जिसको हम प्रारब्ध कर्म बोल करके कह देते हैं ये प्रारब्ध कर्म अर्थात वो कर्म जो भी सुख दुख देने के लिए तैयार हुए हैं तो हमको आएगा तो सामने सुख दुख आएगा तो अभी जो सुख दुख आया नहीं वो किस रूप से पड़ा है अदृश्य रूप से पड़ा है धर्मधर्म रूप से पड़ा है इसलिए प्रारब्ध कर्म का स्वरूप अभी क्या है कहते धर्माधर्म रूप से पड़ा है संचित कर्म वो भी धर्मधर्म रूप से पड़ा है वो तो आगे जो होगा वो जो होगा क्रियमाण कर्म होगा अभी तो निषिद्ध कुछ हो जाएगा वही धर्मधर्म बन जाएंगे अंतिम सब तथा चूत्रम अर्थात तत्व ज्ञान से कैसे ये दुख का निवृत्ति हो जाती है अभी तो ये बता दे विचार करके तो अभी कहते हैं उनका सूत्र है न्याय सूत्र है ये एक एक दो है प्रथमतःषा अधिगम प्रमाण प्रमे इत्यादि हो गया आगे ये दूसरा एक एक दो दुख जन्म प्रवृत्ति, दोष मिथ्या ज्ञा उत्तरोपाये तद अन्तरापायाद अपर्ग इति दुख जन्म प्रवृत्ति, दोष मिथ्या ज्ञान कितने हो गए पांच उत्तर उत्तर नाशे उत्तर उत्तर-उत्तर अर्थात बाद बाद में जो है उनका नाश हो जाने से तद अनंतर अप उत्तर उत्तर हो गया बाद बाद वाला बाद वाला जो नाश हो जाएगा तद अनंतर अर्थात तो उसके बाद वाला उसका पूर्व वाला अनंतर अपवर्ग अश अर्थ अशूत्र अर्थ ये देखिए रामरुद में दिया है दिया है उसका पूर्व में प्रतीक है ननु इत्यादि ना ये आप लोगों का पुस्तक में, में है ननु ऐसा कहीं पाठ है मैं रामरुद्री नहीं दीनाकी में है ऐसा ननु है नहीं है ना क्योंकि ऊपर का प्रतीक है स्वसमानधिकरण वो तो है स्वसमान अधिकरण दुख असमान असमानकिन विशेषण से तत्व उसके बाद आ गया असार्थ ये बीच में कोई ननु प्रतीक है नहीं है ना? नहीं है इसमें ये दे दिया कैसे हाँ वो बहुत पहले ननु ऐतादृश दुख ध्वंस से, से मुक्तित्व वो तो उसके बाद ही आया ना स्वानधिकरण है दुख समान अच्छा वो अच्छा ठीक है ठीक है हाँ अर्थात ये जो स्व समानाधिकरण है वो आज जहाँ पाठ आरंभ हुआ वो स्व समान अधिकरण को लाना पड़ेगा ठीक है स्व समानाधिकरण दुख असमानकालीन तुम अच्छा वो सूत्र विचार करने से पहले इसको विचार करना है जो स्व समान अधिकरण है दुख असमानकालीन दिया इसमें तो आगे पृष्ठा भी और है तथा तो स्वसमानधिकरण इसके लिए रामरुद्र देखिए स्वसमानधिकरण ये जो आत्यंतिक का अर्थ हो गया स्व सामानिकरण दुख असमानकालीन ऐसे इसमें दो अंश है कहते हैं कि ये स्वसमानधिकरण तो, तो ये ही दिए नहीं देंगे तो आत्यंतिक का कितने अर्थ हो जाएगा स्व नहीं देंगे दुख असमानकालीन इतने अंश कहा जाएगा तो, तो अभी जिस समय में सुक वामदेव इत्यादि जी थे उस समय बद्ध जीव थे बद्ध जीव थे तो ये जो सुक वामदेव इत्यादि का जो आत्मा में उस समय में हम कहते हैं कि अत्यंत दुख निवृत्ति है क्योंकि ये मुक्त पुरुष है मुक्त पुरुष है उसी काल में जो बद्ध जीव थे उन्हीं आत्मा में दुख था नहीं था, था। तो बुद्ध जीवों का दुखों के साथ सुख वाम देव जी इनका दुख जो दुख निवृत्ति आत्यंत दुख निवृत्ति हुआ ये समानकालीन हुआ ना असमानकालीन हुआ फिर उसको आत्यंतिक कैसे कहेंगे आप कहते है कि दुख असमानकालीन तो होना चाहिए तो ये आत्यंतिक नहीं हो पाएगा फिर क्योंकि अन्य दीय दुख को लेकर के अन्य में दुख है तो अगर आप समानाधिकरण शब्द नहीं देंगे अन्य दुख अन्यत्रुखध ध्वस ये दोनों दोनो समन हो जाएंगे आपको असमानकिन मिलेगा ही नहीं तो फिर मुक्तो को भी बद्ध मानना पड़ेगा आपका लक्षण अव्याप्ति हो जाएगी उसको दिया सुखादि ये तो पद कृत्य है वामदेव हैं तो है यहाँ तो सुको दियदि मुक्तो अव्यापति वारणा सुखादि मुक्त है उनमें दुख असमानकालीन तो होना चाहिए किन्तु तत्कालीन बद्ध जीवों को लेकर के उनमें भी दुख समानकालीन तो आ जाएगा अव्याप्ति लक्षण की अव्याप्ति क्योंकि जो मुक्त है उसमें अत्यंतिक दुख ध्वंसा होना चाहिए रहना चाहिए किन्तु लक्षण नहीं जा रहा है अव्याप्ति वारण करने के लिए सो सामानाधिकरण अव्याप्ति का लक्षण क्या है क्या लक्ष्य का देश अवृतित्व लक्ष्य का देश वृतित्व भी वहां है नहीं है है तो फिर आप अवृतित्व में ये सब नकारात्मक को बात करते हैं <laughs> क्यों अगर हम कहेंगे लक्ष्य का देश वृत्तित्व क्या हानि हो जाएगी बराबर होगा ये दोष है क्या दो सो कितना है उसमें नहीं रहना अंश दोष है ना एक अंश में रहा वो दोष हुआ नहीं रहना अंश दोष है इसलिए कहा गया लक्ष्य देश अवृतित्व यही दोष है लक्ष्य के देश में वृतित्व हो गया वो तो ठीक है उसको तो पूरा में रहना चाहिए तो वो तो अभी आधा में है तो आधा में जो नहीं रहा यही दोष है इसीलिए लक्ष्य देश अवृतित्व यही दोष होगा अच्छा अव्याप्ति वारणा स्व सधिकरण तो निवेश अच्छा आगे अभी स्वसमानधिकरण देना पड़ेगा तो स्व सधिकरण दुख इतने ही दे दीजिए ये असमानकालीनत्व तो क्यों देते हैं तो कहते हैं स्व समानाधिकरण दुख आप असमानकालीन नहीं देते हैं जो स्व समानाधिकरण दुख स्वपद से दुख ध्वंस दुख ध्वंस समान अधिकरण दुख यही आत्यंतिक हो जाएगा तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आत्यंतिको का अर्थ हो गया दुख ध्वंस समान अधिकरण दुख तो जितने लोग हैं अभी बद्ध सभी को दुख ध्वंस तो कुछ कुछ है और दुख तो है ही कम से कम शरीर और मनो ही तो है तो होने से दुख ध्वंस समान अधिकरण ये आत्यंतिक शब्द का अर्थ हो गया ये सभी बद्ध में है नहीं है तो सभी बद मुक्त हो जाएंगे क्या दोष होगा अतिव्याप्ति हो जाएगी इदानीतन अस्मदादी दुख ध्वंसे अति व्याप्ति वारणा हम लोग का तो दुख ध्वंस भी है और दुख भी साथ में होने पर भी मुक्त सब माना जाएंगे इसलिए लक्षण का अतिव्याप्ति हो जाएगी अतिव्याप्ति वारणा असमान काली देना पड़ेगा अच्छा हाँ ये ननू आगे आरंभ होगा ना ठीक है ये अवतरणिका देखेंगे ननू आगे दिया रामरुद्र में एता होता चरम दुख ध्वंस मुक्तिर इति आया था अत्यंतिक दुखनिवृत्ति का अर्थ हो गया चरम दुख ध्वंस हो जाएगा आयतम विशेष जो चरम है वो भी दुख दुख है दुखा का प्रत्यक्ष हो न्याय को हो जाएगा और हम लोगों को तो नहीं होगा हम लोगों को दुख पता चलता है ना दूसरों को पूछना पड़ेगा भाई हमको दुख हो रहा है नहीं हो होगा हो तो कहते हैं कि चरम दुख श्यापी योग्य विभू विशेष गुणत्व न ये जो दुख है वो विभु विशेष गुण है और ये योग्य है योग्य प्रत्यक्ष ग्राह्य ये प्रत्यक्ष हो जाएगा ये धर्मा धर्मा ये योग्य विभु विशेष गुण है ना अयोग्य धर्मा धर्म अयोग्य जो प्रत्यक्ष होंगे उन्हीं को योग्य कहा जाएगा अभी जो दुख है ये योग्य विभू विशेष गुण ना अयोग्य विभू विशेष गुण जो दुख है योग्य विभू विशेष गुण न और नया एक का नियम है योग्य विभू विशेष गुणा नाम स्व उत्तर क्षणवर्ती गुण जो योग्य विभू विशेष गुण होंगे आत्मा विभू हो गया उसका विशेष गुण हो गया सुख दुख ये धर्मा अधर्मा ये सब विशेष गुण है उसमें से धर्मा धर्म धर्मा धर्म संस्कार भावना ये योग्य नहीं है बाकी सब योग्य है ज्ञान उत्पन्न हुआ सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब योग्य हैं तो अगर घट ज्ञान हुआ ये योग्य है विधि विशेष गुण है आगे जब पट ज्ञान उत्पन्न होगा घट ज्ञान नाश होगा तो योग्य विभू विशेष गुणा नाम स्व उत्तर क्षण विशेष गुण नाश्यम उनका नियम है तो अभी पूरा कह रहा है कि जो चरम दुख है वह स्व अनंतर उत्पन्न विशेष गुण मात्रेण एवं नाश संभव इसलिए मुक्ति अर्थम तत्व तो ज्ञान अपेक्षा न ये तत्व तो ज्ञान क्यों चाहिए उसके लिए इतना परिश्रम तो स्व तो तो अनंतर कुछ भी और गुण उत्पन्न हो जाएगा वो नाश हो जाएगा कहने से आरम्भ करते हैं आगे विचार ननु इत्यादि ना जो हम लोग देख लिये ननु एकादृश दुख ध्वंस से मुक्ति थे कथम तत्व ज्ञान साध्यता अच्छा आगे सूत्र देख रहे थे न्याय सूत्र दिनकरी में दुखा जन्म प्रवृत्ति दोस मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरो उपाय सूत्र का अर्थ पहले कह दिए हैं तत्व तो ज्ञान होगा उसे वासना विशिष्ट राग का नाश हो जाएगा राग का नाश हो जाएगा तो प्रयत्न नाश हो जाएगा उसे धर्मा धर्म नाश हो जाएगा आज शरीर उत्पन्न नहीं होगा तत्व तो ज्ञान और प्रारण, प्रारण का भोग। भोग तक तक तो से ये प्रारब्ध कर्म संचित कर्म नाश हो जाएंगे शरीर उत्पन्न नहीं होगा तो दुख नहीं होगा कह दिया ये सूत्र का अर्थ इसी को फिर कहते हैं अवश्य अर्थ अवश्य का अर्थ सूत्र न्याय सूत्र पठितेश जन्मादेश मध्ये तद् उसे तर पूर्व का अभाव अनंतरा अव्यवहित पूर्व से अभाव जो अव्यवहित पूर्व है उसका नाश हो जाएगा उत्तरोत्तर का पहले नाश होगा ना सबसे उत्तर कौन है मिथ्या ज्ञान तो इसलिए कहा था कि अच्छा जन्मादिशु मध्य कहा, कहा था मिथ्या ज्ञानादिशु न मिथ्या ज्ञानादिशु मध्य वो आदि कहाँ है वो तो अंतर है जन्मादिशु मध्य जन्म आदि में अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा दुख आदि होना चाहिए हाँ क्योंकि अगर दुखा दिश अनंतर उत्तरो नहीं घटेगा इसलिए दिया है अच्छा एक तो हमको शब्द ठीक ठीक से उतना दूर से सुना नहीं देता और ठीक है और ये जो कहते हैं न जो अवच्छेदक ये अवचेदक अच्छा को भी धीरे धीरे नाश होने लगा है इसका सामर्थ्य भी घट जाता है अच्छा क्या वो कर अच्छा हाँ। तो अच्छा है कि जन्माद आदि है दुखो? तो कहना चाहिए कि दुखादिश मध्य तो अगर कहेंगे कि दुखादिश मध्य उत्तर उत्तर का होने से तो दुखादिश मध्य कहने से दुखों को भी लेना पड़ेगा दुख क होने से तद अव्यवहित पूर्व का उपाय होगा दुख का अव्यवहित पूर्व कोई और है ही नहीं अभी मैं सूत्र में दुख से अव्यवहित पूर्व कोई है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष दिया ना दुख का अगर अपाय होगा उसका अव्यवहित पूर्व और कोई है ही नहीं इसलिए कहा कि जन्मादि जन्म का अगर अपाय हो जाएगा उसका अव्यवहित पूर्व का उपाय होगा ना होगा अबे तो पूर्व जन्म का अव्यवाहित पूर्व दुख जन्म का नाश हो जाने से दुख का नाश हो जाएगा क्योंकि तो दुख का नाश होने से और किसका नाश होगा इसलिए कहा कि जन्मादिश मध्य तो दुखादिश मध्य कहना चाहिए था क्या थे देखिए यह है कि जन्मादिश मध्य तो किसको पहले लेना पड़ेगा जन्म जन्म से लेकर के मिथ्या ज्ञान पर्यंत इनका नाश होगा तो उसका पूर्व का नाश होगा अभी जन्म का जब नाश होगा उसका पूर्व में कौन है दुख है तो जन्म का नाश होने से दुख का नाश होगा अरे भाई पंक्ति क्यों क्या है <laughs> कहा देख रहे हैं <laughs> आप क्या ना जब वेदांत का बुद्धि ज्यादा हो गया ना इसलिए न्याय कठिन अभी न्याय है ना सूत्र में दिया है तो देखिए तो जन्म का नाश होने से दुख का नाश हो जाएगा अगर दुखादिश मध्य कह दिया जाए तो दुख का नाश होने से उसका पूर्व में तो कोई है नहीं तो किसका नाश होगा ठीक है आगे तो अव्यवहित तो पूर्व का नाश हो जाएगा अव्यवहित तो पूर्व अच्छा अस्वरअ बदंती नहीं आगे ठीक है अच्छा ठीक है ये दिया है कोई आवश्यक नहीं है ठीक है टीका तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान से नाश ये जो पांच गिना दिया उसका सबसे उत्तर वाला कौन है मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान से नाश और मिथ्या ज्ञान के पूर्व क्या है दोष तो मिथ्या ज्ञान का तेन दोषाणाम नाश हम लोग का पुस्तक में थोड़ा आगे हो गया हो वो दोषों का नाश होने से दोष का पूर्व में क्या है प्रवृति तेन प्रवृत्युत्पाद ये जो तेन दोषाण नाश है उसका सर्कुल करके ना, प्रब, तेन प्रवृत से पूर्व में ले जाना पड़ेगा क्रम थोड़ा भंग हो गया इसमें मिथ्या ज्ञान से नाश तेना दो नाश तेना प्रवृतिर अनुत् जन्म अनुत्पाद अनुत्व नहीं होगी तो धर्म धर्म नहीं होगा तो धर्म धर्म नहीं होगा तो हो अगर जन्म नहीं होगा तेना जन्म अनुत्पादस अनुत् दुख अनुत्पाद अगर जन्म नहीं होगा तो फिर दुख ही नहीं होगा इतना पूर्वोक्त एव अर्थ पर्यवसित जो पहले सूत्र से पहले जो कह दिया था वो तात्पर्य संभव हो गया यहाँ कुछ लोग कहते हैं एक विंशति दुख नाशस्तु सो कारण साध्य एक विंशति दुख का ये दुख है इनका नाश हो जाना तो ये कैसे होंगे कहेंगे जिसका जो कारण है वो कारण से वो नाश होगा नाश हो जाने से न तत्र तत्व ज्ञान प्रयोजकता इति बदी इस प्रकार की वो लोग कहते हैं हां, ये पंक्ति वो लोग कहते है कि ये जो दुख का नाश है उनका दुख का जो कारण है दुख का कारण नाश हो जाएगा तो दुखों का नाश हो जाएगा तो इसके लिए तत्व ज्ञान क्यों चाहिए जो ये कहते हैं कि तत्व ज्ञान है न मिथ्या ज्ञान नाश हो के इस प्रकार होकर के दुख नाश होगा और कहते हैं दुख का जो कारण है वो कारण नाश कार्य नाश हो जाएगा एक दुख नाश्तु स्व कारण साध्य स्व कारण अर्था स्व कारण नाश साध्य न तत्र नत्वान प्रयोजकता इति तो इसके लिए देखिए देखिएमरुद्री में दिया है इति वदंती अश्वर उद्भावनमें तीजंत विशेष्य अप्रयोजक विशेषणश प्रयोजकता आदा विशिष्ट प्रयोजकत्व उपगमे देखिए स्व आत्यंतिक शब्द का अर्थ हो गया स्व सामनाधिकरण दुख असमान कालीन और आगे है दुख निवृत्ति तो आप मुक्ति के लिए आत्यंतिक दुख निवृत्ति कहकर के ये आत्यंतिकों को सिद्ध कर देते हैं ये आत्यंतिको में है दुख आत्यंतिकों का घटक है दुख और आप तत्व तो तो ज्ञान से वो दुख का नाश कर दिए नाश कर देने से मोक्ष में जो विशेषण अंश है आत्यंतिक ये विशेषण अंश को सिद्ध करके आप विशिष्ट अंश को सिद्ध करते हैं, विशिष्ट हो गया मोक्ष आत्यंतिक दुखान इसमें विशेषण हो गया आत्यंतिक ये आत्यंतिक का घटक हो गया दुख आप ये दुख का नाश करवा दिए तत्व ज्ञान से तो होकर के आत्यंतिक अर्थ को सिद्ध करवा दिए ये विशेषण अंश है विशेषण अंश को सिद्ध करके तत्प्रयुक्त तो तो तो विशिष्ट अंश मान लेते हैं अब विशेष अंश के तो आप कुछ नहीं किए तो विशेष अंश है दुख निवृत्ति कहते हैं जो विशेष अंश है दुख निवृति उसके द्वारा आप मोक्ष को सिद्ध करवाइए ये विशेषण अंश के द्वारा क्यों करवा रहे हैं अगर आप विशेषण अंश से विशिष्ट अंश को सिद्ध करने के लिए चलेंगे तो ये दोष होगा आगे दिखा रहे हैं लोग विशेष अप्रयोजक विशेष्य विशिष्ट में प्रयोजक नहीं बना किंतु विशेषण अंश प्रयोजकता आदाय विशेषण को प्रयोजक बना दिए विशिष्ट के लिए अगर ऐसा करेंगे आदाय विशिष्ट प्रयोजक उपगमे तो, तो विशिष्ट का प्रयोजक अभी क्या बना दिया विशेषणों को विशेष्य को विशेषण को बना दिया विशिष्ट अग अत्यंत दुख निवृत्ति आप दुख निवृत्ति के लिए तो कुछ किए नहीं ये आतंतिक अंश को सिद्ध कर दिया तो अगर विशेषण अंश को ले करके आप अगर विशिष्ट अंश को सिद्ध कर देंगे तब वो लोग कहते हैं बन्ही धूम प्रयोजक बन्ही धूम का प्रयोजक है तभी इति इति बन्द बनिर धूम वर्वत प्रयोजक बन्ही धूम का प्रयोजक है धूमवत पर्वत में विशेषण कौन है दुमा दुमा क्या दिया पाठ यहाँ बन्ही धूम प्रयोजक इति बध आगे इति बन्ही धूमवत पर्वत प्रयोजक ऐसा नहीं है बन्ही मत बन्हींमत पर्वत आगे कौन धूम उसे पूर्व में क्या है पढ़िए बन्ही धूम प्रयोजक इति आगे इति बध बन्ही मत पर्वत प्रयोजक अच्छा बन्ही के आगे धूम वत करना पड़ेगा बन्ही पर्वत का प्रयोजक कौन हो जाएगा तो ये कहना पड़ेगा तो यहाँ अभी इसलिए ये पंक्ति ठीक है हाँ कहते हैं कि बन ही धूमो का प्रयोजक है तो बन्ही धूम का प्रयोजक होने से बन ही धूमवत पर्वत का भी प्रयोजक हो जाएगा क्यों कि ने विशेषण जहाँ प्रयोजक हो जाता है आप तो विशिष्ट का भी प्रयोजक मान लेते हैं धूमवत पर्वत विशेषण हो गया धूम ये धूमो का प्रयोजक कौन हुआ बन ही विशेषण का प्रयोजक है और जो विशेषण का प्रयोजक होगा हो वो विशिष्ट का भी प्रयोजक हो जाएगा आपने ऐसा कह दिया आत्यंतिक का जो प्रयोजक हो गया आत्यंतिक दुख ध्वंस का भी वही प्रयोजक हो गया आत्यंतिकों का प्रयोजक हो गया तत्व ज्ञान तो तत्व तो तो तो ज्ञान आत्यंतिक दुख ध्वंस का भी प्रयोजक हो गया जो विशेषण का प्रयोजक वो विशिष्ट का भी प्रयोजक ऐसा अगर कहेंगे विशेषण धूम का प्रयोजक हुआ वन विशिष्ट धूमवत पर्वत उसका भी प्रयोजक हो जाए तो जैसे बनी से धुमो होता है ऐसे बनी से धूमो वाला प्रवतिक बने लगेंगे तो ये के वाले कहते हैं कैसे क्या थी विशिष्ट अभाव में नहीं विशेषण विशिष्ट का प्रयोजक हुआ यहाँ अभाव नहीं दिया दुख निवृत्ति यहां रहा वो विशेषण दुख निवृत्ति पूरा विशेष अंश हो गया अभाव नहीं है मतलब दुख इस प्रकार का दिया विशिष्ट अंश अलग कह दिया अंश अलग कह दिया विशेष अंश अलग कह दिया दोनों मिलकर के जो विशिष्ट हुए उनका प्रयोजक विशेषणों तो को मार दिया आपत्ति ही होगा इसलिए वो लोग कहे की दुख निवृत्ति ही मोक्ष है और दुख निवृति दुख का कारण निवृत्ति से दुख निवृति हो जाएगी यह अंतिम आतंतिक अंशों को लेकर के मोक्ष नहीं माना जाएगा ऐसा कहने से आगे नब्बे वाले आकर के ये जो केचित वालों का दोष है नब्बे वाले इसको समाधान करेंगे आज यहां तक ओम शंकरं शंकराचार्यं के शव सूत्रभाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुरुरात्मी मूर्ति व्योम बदवेहाय दक्षिणमूर्त नम शातिशा